प्रश्नोत्तर दीपमाला भक्ति और उपासना जिज्ञासा उपासना में न्यासों का क्या महत्व है समाधान वेद पुराण सभी जगह उपासनाओं में इनका महत्व माना गया है और आगम में तो बहुत अधिक महत्व माना गया है न्यास कोई थोपी हुई चीजें नहीं है बहुत वैज्ञानिक है व्याकरण में न्यास शब्द दो प्रकार से बनता है निपूर्वक आस उपवेशनि धातु से और निःपूर्वक असुभ क्षेपणे धातु से हमारे अंदर जो गलत ज्ञान है उसका न्यास के द्वारा क्षेपण बाहर निकालना होता है और जो वास्तविकता है उसका उपवेशन अंदर बैठाना होता है शरीर परमेश्वर का है देवता का है इसमें कोई संदेह नहीं है इसमें जो अहम बुद्धि हुई है यह गलत ज्ञान है उसे दूर करने के लिए अंगादी न्यास किए जाते हैं शरीर में मैं हूं इस गलत ज्ञान को इस न्यास से दूर किया जाता है हमारे अंदर जो कर्तृत्वाभिमान है वह मिथ्या है जैसे बल्ब सोचे कि मैं प्रकाश कर रहा हूं, तो वह सोचना मिथ्या है उसी प्रकार जीव सोचे कि मैं अमुक कार्य कर रहा हूं, तो वह उसका कहना मिथ्या ही होगा अरे ताकत ईश्वर दे रहा है तुम क्या कर सकते हो इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए जो प्रयोग है उसका नाम है करन्यास इसके द्वारा कर्तृत्वाभिमान को दूर किया जाता है इस प्रकार के कई न्यास होते हैं इन न्यासों के द्वारा शरीर में देवता की भावना की जाती है जिससे शरीर देवतामय होकर साधना के लिए समर्थ हो जाता है शास्त्र का सिद्धांत है देवो भूतवा देवान यजित यह कार्य न्यास से ही संभव है आगम परम्परा में तो बिना न्यास के कोई साधना हो ही नहीं सकती वैदिक मंत्रों के प्रयोग में चार मुख्य बातें हैं आपको उस मंत्र के दृष्टा ऋषि का ज्ञान होना चाहिए मंत्र एक प्रकार की शक्ति है उसे एक नियमबद्ध रूप से शब्दों में ढालकर आपको दिया जाता है वह नियम ही छंद है उस छंद का आपको ज्ञान होना चाहिए प्रत्येक मंत्र का किसी न किसी देवता से संबंध रहता है इसलिए मंत्र के देवता का ज्ञान भी होना चाहिए साथ ही उस मंत्र का विनियोग आप किस कार्य में कर रहे हो इसका ज्ञान भी आवश्यक है इन ऋषि आदि के न्यास की एक प्रक्रिया है ऋषि गुरुत्वाद सिरसी मंत्र में ऋषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसलिए उसका न्यास सिर में किया जाता है छंद का संबंध वाक से है अतः उसका न्यास मुख में होता है देवता का संबंध हृदय से होता है इसलिए उसका न्यास वही किया जाता है और विनियोग का संबंध आपके पूरे व्यक्तित्व से है इसलिए सर्वांग में उसका न्यास होता है आगम अथवा तांत्रिक परंपरा में इस मुख्य न्यासों में तीन न्यास और बढ़ाए गए हैं उनका कहना है कि शरीर के अंदर माता और पिता दोनों हैं उनका ज्ञान भी होना चाहिए इसलिए मंत्र के बीज और शक्ति दोनों का ज्ञान आवश्यक है बीज का न्यास गुहे देश में और शक्ति का पादों में किया जाता है ये बीज और शक्ति दोनों जिस माध्यम में एकीभूत होते हैं उसका नाम है कीलन गर्भावस्था में नाभि से ही बालक का जीवन आगे बढ़ता है इसलिए कीलन तत्व का न्यास नाभि में होता है ऋषि से लेकर कीलन पर्यंत सात तत्व हैं इनका न्यास मंत्र का मुख्य न्यास है जिसे न्यास कहा जाता है इसके साथ हृदयाद अगन्यास और करन्यास तो किसी भी मंत्र के लिए अनिवार्य है जो विशेष प्रयोग करते हैं वे इसके अलावा भी बहुत से न्यास करते हैं न्यासों के द्वारा साधक देवकुल का हो जाता है यही न्यास का बहुत बड़ा महत्व है